इन सभी सविशेषों से ऊपर उठना ही पड़ेगा ये विभिन्न सीढ़िया तो मान लो हम सब ईश्वर में, में भी, कर है फिर कह रहा नहीं नहीं मुझे और समि के आत्मा में कोई फर्क नहीं है विशिष्ट अविशिष्ट रूपे मत भावर तो उठना पर पड़ेगा लेकिन फिर हम, दोनो बिन्ने। हम, दोनो बिन्ने। हम दोनो दोनों भ्रम से भिन्न है हम दोनों ऐसे भी वास्तव में पड़े जाना पड़ेगा ये विशिष्ट और दोनों ही निर्विशिष्ट अद्वित पहुँचने की ये सारी कोटिया विभिन्न प्रकार के स्तर के साधकों के द्वारा इसी लोक में अनुभूत वस्तु अरे श्रुति के द्वारा प्रतिपादित तो वही है ये कथन नहीं कर सकते श्रुति लोकानुवाद करने के लिए नहीं है श्रुति लोकों के द्वारा अज्ञात वस्तु तत्व बोध कराने के लिए इसे सर्वोपरिषद सर्वात्मा की प्रतिपादक सर्वात्माओं की प्रतिपादन करना ही सकल उपनिषदों के द्वारा इष्ट है आध्यात्मिक पिंडात्म यूरो का दंगत्तव ना आर्यदेवी के एक तो प्रत्येक सप्तांग्वेन इसलिए उचित तो ही हुआ पहले हमने इस दृष्टि को समि के साथ अभेद कर देना है आध्यात्मिक को आर्यदेवी के साथ अभेद कर देना है इसे कहते हैं युक्तम में आध्यात्मिक पिंडात्मनो ये जो आध्यात्मिक में एक पिंड अभिमान होकर के वेस्टिंग अभिमान होकर के जो रहने वाला है इस युग को जुलो का तो भी अंगत्व का कथन द्वारा विरा विरा एकत्व का विप्राय में मन में विचार रखते हुए सप्तांगत्व का वचन उचित तो ही है और ऐसे प्रमाण भी है मोर्धा तेव्य इत्यादि लिंग दर्शन अच्छा। प्रकरण में जो व्यक्ति उस मूर्धा को मूर्धा नहीं मानता अमूर्धा कहकर व्यवहार कर लेता है वह व्यक्ति का मूर्धा ही कटकी कर जाएगा कार्य जा, जिसको सप्तांग रूप ने चांदगी आधार पर लिया यहाँ तो अग्नियो के सदस्यता ली चांदी में सोमिया का सदस्यता लिया किसी भी व्यक्ति का लेकर के जो भी कथन किया हुआ अंग है चाहे सप्तांग है अष्टांग जो भी है तो उसमें किसी एक अंग को विशिष्ट भाव को लेकर व्यवहार करोगे तो वह विशिष्ट वस्तु और उसके वह विशुष्ट तत्व ही नष्ट हो जाता है अनाथ का आत्मा मानने वाले को वह आत्मा रुलाता है ऐसे ही मंत्र आया तुम गहते हो पुत्र मेरी आत्मा है तो एक दिन जरूर एक पुत्र तुमको रुलाएगा क्योंकि कुछ रात्मा होता नहीं उस हो। हो। सम्बंध आत्मा तो मान रहे हो अनात्मा वो आत्मा मान रहे हो इसे निश्चित रूप से ये आत्मा जो अनात्मा जिसका अवश्य रुलाएगा इत्यादि इसलिए इत्यादि जो लिंग दशरा चि हेतु पर कह वचन भी प्रमाण हरिदेव ये दोनों ऐक्य है इस बात का प्रतिपादन इन मंत्रों से हो जाता है कहते हैं विराट के साथ जो एकता तो कर रहा, हो विराट एक उपलक्षणार्थम यह भी ध्यान रखना है जो इस विश्व का विराट के साथ विश्व के साथ जो आवेद कथन हुआ है ये उपलक्षण है केवल स्थूल शरीर का व्यस्टि स्थूल का समस्ती स्थूल के साथ आवेदन करना इष्ट नहीं है किंतु इसी प्रकार ऐसी वृष्टि सूक्ष्म का समि सूक्ष्मिकण का समि कारण के साथ आवेद करना होगा अतएव दृष्टि त्रिपाल का समि त्रिपाल के साथ आवेद कर देना है वो मधुब्राह्मणे यह बात को मधुब्राह्मण ब्राह्मण प्रकरण में के परिषद में कहा गया है? परिषद का पैरा दो अध्याय का नाम मधु कांड अध्याय का नाम मुनिकाण्ड और अंतिम दो अध्याय का नाम खिलकांड और जो आप भाष्य रहित का और दो अध्याय पहले बोला आठ अध्याय है आठ में से दो जो पैरा उसका नाम प्रवर्गींड उस प्रवर्गी को विचार उपासना प्रधान है कर्म सापेक्ष उपासना विचार है अरे उसको छोड़ करके ही जो कर्म निरपेक्ष उपासनाएं है वेदांत की उपयोगी है अंतरण श्रुद्धि के लिए आवश्यक है उनको लेकर के आरम्भ किया भाष्यकार में अपना भाष्य लिखा मैंने अंतिम छह अध्याय आठ में से दो को छोड़कर छह अध्यायों में के कांड, कांड, कांड और नाम के दो दो अध्यायों वाला एक एक कांड चार कांडा हुआ है उनमें से पहला उपनिषद भाष्य अनुसार जो उपलब्ध दिया उसके जो कांडे, कांडे। गया उसके अनुसार जो प्रथम कांड है मधुकांड उसके अंदर जो मधुब्राह्मण में कहा गया यश्चयम श्याम प्रति व्याम तेजो में अमृत में पुरुष हो यशयम अध्यात्तम देव मैंने क्या लिया पृथ्वीयां प्रदिव है? है इसमें जो आत्मा है चो मैं अमृत में आत्मा पुरुष वही अयमध्या अध्यात्म अध्यात्म हर ये जो है दोनों, एक है एख्या प्रमाण शुक्त अवैकृत स्तु एक सिद्धमे निर्वशेषतवा और जो सुप्त है वही अव्यागृत है इन दोनों में इसमें तो कोई संशय नहीं क्योंकि दोनों की एकत्व निर्विशेष सिद्ध हो जाता है भी क्या हो रहा है कोई भी जगत नाम का चीज नहीं है कार्य सुशुद्धिकाल में कार्य का हो रह गया। आप अविद्या रूपी अपने कारण सब पड़े हो क्या आपने वैश्विक के स्वरूप का कारण तोड़े आत्मा नहीं आपके अपना कारण आपके श्रेष्ठी भाव या समृष्टि भाव का कारण कौन है अविद्या और माया जिसे अविद्या जो चीज है वो हमारे कारण स्वरूप है आत्मा तो इस कारण ने जो कार्य का दर्शा रहा है कारण बुद्धा विद्या जिन कार्यों को दर्शा रहा है उस दर्शाने का अधिष्ठान के रूप में हमारा को मानते हैं तो आत्मा वास्तव में कारण भी नहीं है आप हमारा भरम कहा अपर न पूर्व है न पर है न कारण है न कार्य है इसलिए यहाँ पर देखो कहा भाष्यकृत कथा निर्विश देवी वहां भी अर्याकृत की व्याख्या में यही वर्णन किया जगत उत्पत्ति से पूर्वम अव्याकृत ये विधम ये अव्याकृत ही था प्रकार तो से जो वर्णन है वो कारण स्वरूप का वर्णन है भी हम यही कहेंगे अरे तुम कहा गए थे तो अज्ञान में डूबा हुआ था मैं पहले अज्ञान में ही था मुझे कुछ नहीं मारू था ना किंचित कर रहे दिशा यही सुश्रुप्ति में इसलिए कहते हैं ये निर्विशेषता जिस प्रकार सुशक्ति आप की आपकी अनुभूति निर्विशेष स्वरूप है उसी प्रकार से शास्त्र सम्मत और जो स्वरूप की कथन है वो भी निर्विशेष ही है सिद्धं सिद्धम भविष्य सर्वद्वी जब यह आपने स्वीकार कर लिया निर्णय ले, ले लेते हो तो यह बात सिद्ध हो गया कि की सर्वद्व होने पर अद्वैत अनुभूति होगी स्व प्रस्ताव प्रज्ञ सप्तांगोन विंशति मुख प्रा विविध मुक्त पाद तो दूसरा पाद कैसा है तो स्वप्रस्थान स्वप्नम जैसे अनुस्थान हो जैसे किया था आपने को ऐसा भी कह लो वो स्वप्न स्थान है स्वप्न का अभिमानी स्वप्न का अभिमानी जो वो आत्मा द्वितीय पाद आत्मा का द्वितीय पाद अंत प्रज्ञा पहले क्या था बहिष्प्रज्ञता अखिल मनरू आंतरिक विषयों को ही लेकर प्रत्यक्ष कर लेने वाला बाह्य विषयों प्रत्यक्ष रूपे प्रज्ञान कर लेने वाले का नाम बहिप्रज्ञता अब आंतर विषयों को ही प्रज्ञा करने वाले का नाम है ये इसके भी सप्तांग है न छोड़ दिए शरीर वाले का लेकिन वहां पर जो स्वप्न में अनुभव करोगे क्या हाथ पर की भी नाम आपको देखोगे वहाँ भी हाथ पर होता है हाथों हाँ हाँ से काम करते हो पैरों से जाते हो जैसा यहाँ वहां भी आप पूरा एक उन्नीस मुख वाला होकर के ही अनुभव करते हो और कहते हैं वह प्रविवित जागरूक में प्रेवक्त भुखी हो जाता है ने गया सूक्ष्म इंद्रिया संबंध रूपा बाह संबंध निरपेक्ष होकर स्व परिकल्पित संबंध विशेष कर अनुभव करता है इसलिए कहते हैं उसका प्रत सूक्ष्म विषयों को भोगने वाला प्रविवृत्त शूक्ष्म सूक्ष्म विषयों को भोगने वाला है और कहता है वो तेजस हो वह तेजस आत्मा पहले क्या था वैश्वान रह अब यहाँ कह दे वो तेजस हिरण्य गर्भ में भी तेजसना कहना पहले कहा था तेजसना आत्मा ना हिरण्य गर्भ को भी तेजस नाम से कहा गया है और वृष्टि में भी इसलिए तेजस नाम से ही कहा जा रहा है एक ही नाम है दोनों ही जगह वो क्या है वो इस आत्मा का दूसरा पाद है तो काफी सादृश्यता है इसमें इसलिए भाषिका पहला मंत्र बहुत विचार किए और इसमें ज्यादा विचार नहीं करेंगे सीधे साधे बात कता है तो बोलते जाएंगे कि सप्ताह की व्याख्या हो चुकी है उसमें शंका भी दूर कर चुके हैं एक मुख्य शब्द का अर्थ तो बता बाकी चार पाँच शब्द है उनकी व्याख्या को करनी पड़ेगी और उसको करेंगे ंग एक मुखि तेजसो दिद स्वप्न स्थान जिनका स्वप्न स्थान अस्त स्वप्न स्थान स्वप्न स्थान जिसका उसको कहते हैं कौन तेजस का तेजस करके जो स्वप्ना है आत्मा जिस नाम से इसको कहा जाता है जागृत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्विष मात्रा सती तथा संस्कार मन से आदतार जागृत प्रज्ञा जागृत कालीन जो प्रज्ञा है वो तो कैसी है वो अनेकों साधना वाली अनेक साधना और बहिर्ष बाहर विषयों को अवभा मान इभा में प्रज्ञा न अनेक साधन वाली होती है न पैर विषय को प्रकाशन करने वाली होती है वो अपने स्वरूप में है में कुछ भी नहीं पिछले राशि का प्रयोग कर रहे आपको ऐसा लगता हो कि हमारी प्रज्ञा बहिर्मुख हुई है और हमारी प्रज्ञा अनेक बाह्य साधनों के अधीन होकर वहाँ व्यवहार कर रही है हमारी जो प्रज्ञा है बाहर विषयों को प्रकाशन कर रही है इस प्रकार का जो आपका मन में आता है विचार कर वो वास्तविक नहीं है इसलिए कहते हैं अनेक साधना एवं बहिर्वय एव और जागृत प्रज्ञा मनस्पंद मात्रा वास्तव है क्या ये मन का स्पंद मात्रा मनस मनस्पंदन मात्रा जब बायुशा को ग्रहण कर रहा है तो द्वैत परिहास है इसमें हेतु भी आ मनस्पंदन मात्रा ये प्रज्ञा तो जितन रूपा है वासनाओं ले को लेकर स्वसमान आधार को उत्पन्न करती है ना स्वप्रेम में कैसे आया प्रज्ञा में आघात संस्कार तथा तथाभूतम संस्कार मनुष्य मन रूपी स्पंद से विशिष्ट हुआ वह प्रज्ञा मनस्पंद मात्रा प्रज्ञा प्रज्ञा में स्वगत कोई स्पंद नहीं है मन के स्पंद को लेकर के प्रज्ञा में स्पंद माना गया मन की क्रिया मन का जो है मानसिक सारी वृत्तियां हैं और उसी बलर प्रज्ञा में आरोप कर देते हैं प्रज्ञा की वृत्ति हो गई चैतन्य अनुभव किया चैतन्य अनुभव करेगा प्रज्ञा अनुभव नहीं कर सकती है चैतन्य अनुभव नहीं करता अनुभूति स्वरूप ही है इस तीसरे शब्द उन्होंने कभी युवा जोड़ करके कह मनस्पंद मात्रा मन से स्पनित होती हुई इसी आपका अनुभव आती यही है प्रज्ञा ऐसे होती हुई भी वायु संपद्ध हुई के समान ही अनुभव नहीं है ऐसा होकर सती संस्कारम उसी प्रकार के संस्कार जिस प्रकार के संस्कारों को इस मन ने अभी तक आधान किया हुआ था अपने में उसी प्रकार संस्कार के अनुरूप प्रज्ञा भी तद अनुरूप धारण करने के समान धारण कर लेती है संस्कारम मनसी आदते उन संस्कारों को मन में ही आधान कर देती है कौन प्रज्ञा जागृत प्रज्ञा ही मन में उसको आधान करके रखा हुआ है जागृत काल में जिस गठपटाद विषयों के अनुरूप संस्कार और यह वासना आपके प्रज्ञान ने अनुभव किया उस प्रज्ञा ने क्या किया उन सारी चीज आप में नहीं रखता सब मन में ही रखता है प्रज्ञा में कुछ भी नहीं है प्रज्ञा तो इसे जब एक प्रज्ञा के अंदर तो कुछ भी नहीं है वो तो केवल मन के के समय से लग रहा है यह वर्ष विषयों को भाषित करा देता है में प्रज्ञा या चेतनी जो आत्मा है ब्रह्म वो कभी नहीं करता लेकिन ऐसा भाषित आपके ही जागृत अनुभव के आधार पर है और उसी को लेकर के तन मन तथा संस्कृतम वहा मन उस जागृत कारण विषयाव से संस्कारित होकर उसी प्रकार जिस प्रकार से चित्र तु व पट में जिस प्रकार चित्र स्थित है उसी प्रकार से मन में ही सब स्थित भ्रांति क्या होता है सब मेरे में है आत्मा में नहीं आया जो तो स्पष्ट ही कर दिया संस्कार तो आपका को बुरा गुणन तो की भ्रांति होगी बड़े बड़े तेजस्वी खोपड़ी वाले जो नहीं आए देशों को भ्रांति है केशव आत्मा का हमें है और आत्मा का गुण है मन में, सर्वस्पष्ट ही करती है ना संशेर चिकित्सा धर्द श्रद्धा श्रद्धा इतने तो सर्वम अंत में है इतने तो सर्वम मन सब कुछ मन ही है मन में ही है कारण श्रुति अनुसार विवेचन करते है तो मन में ही है और का नहीं तन तथा संस्कृतम विचित्र पटो फर्क क्या है साथ निरपेक्ष हो करके अयोध्या काम करो प्रेरियमाण जागृत बद अवभाष वही मन अपने विद्यमान संस्कारों और वासनाओं को लेकर जागृत के समान अविद्या अविद्या काम और तो किए गए जो कर्म करी संस्कारों के द्वारा अविद्या काम कर्म भी प्रेरियम प्रेरित होकर के यहाँ मन क्या करता है अपने ही में विद्यमान संस्कारों वासनाओं के रूप अविद्या काम कर्म से प्रेरित होकर के जागृत के समान तनमान अहो प्रज्ञा मन ही ऐसे भाषित हो रहा आत्ता नहीं वासित होता फिर उसको आत्ता में आरोप कर दिया आज मैं देख रहा हूँ मैंने देखा स्वप्न को ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ऐसे हुआ कि जागरण के समान कारण क्या है जागरण के समान जागृत में भी आपने ऐसे भ्रांति किया था मैं ग्रहण कर रहा हूं मैं प्रकाशन कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ आप प्रत्यक्ष कर्तृत्व को अपने स्वीकार किया है जो भी सब कुछ हो रहा है मन और जो कुछ मन मेरा मन तो जड़ो प्रकाश नहीं कर सकता बात तो सही है लेकिन वो क्या कर रहा है तो क्या आता प्रकाशन कर रहा है आता ही प्रकाशन नहीं कर रहा नहीं कर। और मन एक दर्पण के जैसे सामान्य सर्वत्र व्यापक आत्म तो प्रकाश को ही प्रतिबिंब के में ग्रहण करके उस तो प्रतिबिंब के माध्यम से प्रकाशित सूर्य के किरण बाहर खड़े हो जाओ दर्पण से घुमा तो क्या हो जाता की है कि नहीं होगा उसका रोशनी भीतर वैसे सर्वत्र आत्मा का जो प्रकाश है उस प्रकाश को मन क्या करता है दर्पण के समान केवल प्रतिफलित कर देता है ऋषि की ओर और।, और प्रतिफलित कर दिया करने वाला उपाधि के कारण प्रतिफलन होगा उपाधि के वजह से प्रतिफल नहीं तो प्रतिफलन असंभव था स्वयं आपका प्रतिफलित नहीं हो रहा है मन उसका प्रतिफलन कर दिया प्रतिफलन करके मन ही अपने उपाधि के सामर्थ्य प्रतिफलित उस चैतन्य के द्वारा प्रकट कर रहा है वहां पर कहा प्रमाण अवचि चेतन प्रमात्र चिंचे, चेतन व्यवहार हुआ और जो है तालाब की दृष्टान दिया ताला ने भी आया कहा से भी अंतकरण चित्न दर्पण में चित्न कहाँ से तुझे गया चढ़ो कि अपनी योग्यता सामर्थ्य ऐसा है कि उसमें अपने आप प्रतिफल हो जाता है व्यवस्था अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवस्था दिया जा रहा है वास्तव में ना अंतकरण है न वृत्ति है न तो विषय है तरफ ले जा रहे ना इस बातें कह रहे हैं जानकर के जागृत अभाषक है जागृत के समान अवभाषित हो रहा है जिस प्रकार जागृत में भ्रांति हुई थी आत्मा ही प्रकाशन कर रहा है उसी प्रकार स्वप्न में भी आपको भ्रांति होती है कि आत्मा ही प्रकाशित कर रहा है चित्र के समान है उस तो आत्मा में ही परिकल्पित उपाधि की महिमा से प्रकाश प्रकाशक भाव का व्यवहार होता है उपाधि की महिमा है जो नित्य उसको ना आप प्रकाशक कह सकते हैं नव से तो प्रकाश्य प्रकाशक भाव सोपाधिक व्यवहार है तो उपाधियों को लेकर व्यवहार हो रहा कर उपाधियों तो का व्यवहार स्वप्न में क्यों हुई तो से भ्रांति हुआ इसलिए वैसे हो कहीं भी आपको विवेक करने का अवसर नहीं मिल रहा है कि सर्वत्र भ्रांति में ही हम चलते रहते क्या प्रमाण है तथा तो च अस्य लोकस्य सर्वावत इति अस्लोक अस्लोक जागृतोक्ति अस्लोक इस जागृत लोक का जो कुछ भी आप अनुभव किया वो तो कैसा है वो वह सर्वावत सर्वा सर्वावत क्या है ये सर्वान सर्वा मान साधन संपत्ति अस्ती शर्वा सर्वा साधन सपत्ति अस्ती सर्वन ऐश्वर्य सर्वा सर्वान्न हो वासना सर्वावतो वासो मात्र जाग्रत कालीन सकल साधन सपत्ति सम्पन्न हो जिन महाविश्व कार्यों को अनुभव करके जिस प्रकार की उसने माता मेरे वासना ग्रहण किया था नियत अन्य नीति माता जिसके द्वारा आपने सब कुछ जान लिया था वो क्या है वो संस्कार है, वो वासना है जिस साधारण संपत्ति से ग्रहण हुआ था उसको हम माता करते लेना ताम अपने आप अच्छे ग्रहित उसको ग्रहण करके सक वासना प्रदान स्वप्न अनुभव थे ऐसा मंत्र बाकी शेष है मात्राया मने उस वासना को ग्रहण करके वासना प्रदान हो करके वासना वही जगत का वो वहां स्वप्न वो देखता है अनुभव करता है लेकिन यह बात विचार करना है लेकिन स्वप्न को मन देख रहा है जाना किसने मन अपनी वासनाओं को लेकर मन अपनी एक जगत खड़ा किया और मन ही ऐसे अनुभव कर रहा है ऐसा आपने कैसे कहा एकदृशी निर्णय का अनुभव किसने किया साक्षी करता है ये सब साक्षी भाष्य क्या ब्रह्मांड तथा परे देवे मनसी भगवती पर तम मन सा त मन के अंदर परत जो ऐसा हो मन के अंदर गया? क्योंकि उस चैतन्य को उपाधि यही है सर्व सबसे उपाधि अत्यंत समीपस्त उपाधि अंतकरण वायु उपाधि बाद में आती है ना बाहर जितनी भी है बाकी जितनी भी है अंतकरण है अंतकरण में ही वो हो गया चिदाभास, जीव है वो कहते हैं मेरी इंद्रिया है दृष्टिकोण से विचार कर समीप तम वस्तुकोण तो है मन। इसे कारण की देखो कि परत जो है मन के अंदर इसलिए कहा जा रहा है उस आत्मा के प्रति सर्व समीपतम उपाधि यही है साधारण कर्ण भी है वो बाई सब तो विशेष करण है बाक, बाक की जितने भी है वो विशेष करण है होने से भी इस अंत को पर कर देवे और देवत्व के दे उसके अंदर ला ये प्योधन प्रकाशवान होने आत्मा के प्रकाश करे सब प्रकाशित करने वाला मन आत्मा किसी का भी प्रकाशन नहीं कर रहा आत्मा का प्रकाश को लेकर मन वस्तु को प्रकाशित करता, कर रहा है इसलिए उसको देव ज्योतना देव ज्योतनात्मक उसको देव कर तन मनो इसलिए क्या ज्योतिरूप तारसी मन सी ज्योतिर्मयी पदार्थे एक ही भगवती सब एक ही भूत करता ऐसा प्रस्तुत किया प्रश्न परिषद का मामला अत्र स्वप्न महिमा नंबर वही आगे प्रस्तुत करके लिखा क्या देवा इसी स्वप्न स्थान में ये जो स्वप्न का जो दृष्टा है इसी स्वप्न में स्वप्न का दृष्टा स्वप्न प्रदान वासना प्रदान हो करके के स्वप्न को जो प्रकृत वस्तु है उसको स्व प्रकाश बन करके दृष्टि भाव से अपनी महिमा को में जगत को अनुभव करता है मन की विभूति ज्ञान के आयु रूपा जो विभूति है महिमा है उसी को अनुभव करता है साक्षात्कार कर लेता है इस तरह से आथर्वण मन प्रश्नों प्रष्ट में कहा गया इंद्रिया अपेक्षा इंद्रियों की चौथे प्रश्न का था वो प्रश्न चौथे का चौथे का दूसरा मंत्र है परे देव मन से भगवती मेरी ख्याल वा तो तो तो पहले वाला चार धोखा है इंद्रियापेक्षा अंतत् मन सद वास प्रज्ञा यश अंत प्रज्ञा अब आते अंत प्रज्ञा शक्ति स्वप्न स्थान हो गया अंत प्रज्ञा रहे हैं स्वप्रस्थान कवन की पश्चात अंत कवन इसका नाम क्यों पड़ा? क्यों अंतर है कारण क्या है वही क्यों नहीं है कहते हैं इंद्रिय अपेक्षा इंद्रियों की अपेक्षा से अंतस्तवा भीतर में सिद्ध है बाह्य इंद्रिया आपके बहिमुख करने वाली हैं और अंतर इंद्रिया और बहिर का भी प्रत्यक्षण करने वाला अंतस्त मनसा वासना रूप और मन भी इस समय कैसा है वासना रूप में स्थिति जागृत विषय रूप में स्थित नहीं है विषयवान नहीं है वासना में बनकर आ रहा है क्योंकि इस समय स्वप्न काल में जागृत विषय इंद्रियों ने जो जागृत विषय को मन के साथ प्रदान देकर संबंधित तो नहीं किया अतएव इस समय मन क्या है जागृत विषयवान नहीं है जागर विषयों की वासना वन है वासना में इसे गद वासना रूपा चा तारूपा हो होकर के प्रज्ञा स्वप्न में रहता है जिसका स्वप्न में वासना रूपा प्रज्ञा है जिसका अंत प्रज्ञा इसलिए आत्मा को हम क्या कहेंगे अंत प्रज्ञा कहेंगे विषय शून्य कन्यावल प्रकाश स्वरूपाया विषयत्व अगर तय शब्द की व्याख्या करने लगे बीच का छोड़ दिया तय जैसा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं बाकी सब स्पष्ट है प्रविव्यक्त भुपा जा रहे हैं है। वो भी संक्षेप में लेंगे प्रविव्यक्त भुप के लिए लेकिन इसके पीछगा जो था सप्तांग एक वो कहा इन दोनों शब्दों की व्याख्या नहीं करेंगे पूर्वक ही लिया जाएगा जिसमें आगे कहेंगे समान इसका नाम तेजस क्यों पड़ा? विशेष शून्ययाम प्रज्ञायाम तो यह प्रज्ञा से कैसे हुआ करती है विशेष शून्य होती है जागृत में विशेष शून्य थी स्वप्रणा भी प्रज्ञा तो स्वरूप रूपेणा स्वरूपता शुद्ध इसलिए विशेष शून्य लेकिन होता हुआ भी वह प्रज्ञा केवल प्रकाश तो स्वरूप है ऐसी आओ प्रज्ञा और जिसका और स्पष्ट करते हुए तैयारिया केवल प्रकाश स्वरूप है वो प्रज्ञा प्रज्ञा में विषित नव दी तारस प्रज्ञा जो प्रज्ञा विषय रूपेण हो गई कैसे हुई वासना में विषय से विशिष्ट हो जाने से वो विषय बन गई मन के द्वारा मन से निष्पादित वासना पदार्थों को लेकर के विषय वाला रूप विषय वाली प्रज्ञा के रूप में प्रज्ञा ना विषय के वाली के रूप में अनुभव कर रहे हैं विषय वाली वो नहीं होती जब इस प्रकार का आपको अनुभूति होने लग जाए तब उसका नाम क्या हो गया तेजस तेज शब्द के द्वारा यही लेना है तेजो अस्थितेजस ते तेज से क्या लोग तेज शब्द के द्वारा वासना मैया प्रज्ञा निर्देशा वासना प्रज्ञा को ही तेजस शब्द ग्रहण कर लेना वासना जो प्रज्ञा कवासी तो अस्थिति तवास तो प्रज्ञा प्रज्ञा का नाम ही का विश्वस्य तेजसम कर तेजसा विश्व से में हुआ क्या था विश्वस्य विश्व नामक था वैश्वान से, से है और वृष्टि में विश्व नाम से था उस विश्व नाम का के अंदर क्या हुआ था विश्वस्य प्रद्ञाया सविषय जो विश्व नामक जो जागरूकता अभिमानी आत्मा जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा कैसी थी स और विषय कैसा स्थूला स्थूल विषय गई भोग करने वाली होने से उसका नाम अपने स्थूल भुग रखा था यह पुनः और यार इस स्वप्न में तो केवल वासना मात्रा प्रज्ञा केवल वासना में के ही प्रज्ञा होने के कारण पारस प्रत्या ही भोज्य। होगा इसलिए यहाँ भोग कैसा है भोग है समझो यही इसकी प्रविविकता है कि सूक्ष्म नीचे टीकाकर स्पष्ट करके इस बात को प्रज्ञा भोज्य तो सतुल्यता अरे प्रज्ञा को विश्व में भी कैजे दोनों में जो बराबर है प्रज्ञा ही वहाँ पर भी भोग कर रही है विषयों को यहाँ भी प्रज्ञा भोग कर विषयों को फर्क रह गया गाते बात अंतर यह है कस्य भोजत्व यदि भोजत्व में कोई फर्क नहीं है मन के द्वारा भोजत्व आरोपित तो हो ही गया भूतृत्व तो आत्म स्वीकार कर ही रहे लेकिन यह है फर्क थोड़ा है उसमें नवांतर भेजे क्या अंतर भेजे सर्वश्व विश्वस्य से भोज्या प्रज्ञा विषय कहुआ हुई हुई वह प्रज्ञा जो जागरूक काल में वह कैसी स्थला है, है। तेजसी तो तू प्रज्ञा विषय संस्पर्श से शून्य और तेजस में जो प्रज्ञा है वो पाही विषय संस्पर्श से रहित है यहाँ कैसे विषय आ गई है कहते वासना मात्र रूपा दी कव होगा यहाँ केवल वासना मात्र स्वरूप वाली विषय है जिसका कोई स्थलाकार ऐ नहीं अत इसको कहा गया तेजस द्वितीय पाद कौन है इसलिए तैजस का ही इस प्रकार यह तैजस जो आत्मा है वह उस विशुद्ध आत्मा का दूसरे पाद के समान पाद के ऊपर किया जाएगा युक्तो न कंच न का न कंचन स्वनम पश्य सुषिप्त सुषिप्त स्थान एक आनंद मोह आनंदेतो मुखास्त्रीया पाद ये युक्त तो कैसे पूर्व पक्षी लंक स्वप्न पश्य सुषुप्त न यत्र क्या सत्ता है इस पर विचार करेंगे देखेंगे यत्र जिस या या काल में हुआ होकर न तो किसी विषय का कामना का पुत्रारी विषयों का भोग कर रहा है न कंचन काम ये किसी भी विषय पुत्र दारा ग्रह आदि भोगों की कामना नहीं करता है और न कंचन सप्तम पश्चिमी और न तो का को लेकर कोई स्वप्नमयी पुत्र को बना करके भी वो भोग नहीं कर रहा है उस काल और उस देश उस तयोग का इनाम तत्वी और इसलिए हुआ क्या है सुषिप्त स्थान एक ही भूत जिस स्थान का उस में क्या हो वो एक भूत हो गया शुभ जिसका ऐसा जो हो वह आत्मा चैतन्य है वो कैसा है वहाँ एक ही भूत होकर हो आप तक बिखरा हुआ प्रज्ञा था वृत्ति के मन से परिचिन होकर विविध रूप अनुभव में आ रहा था और एक ही भूत हो गया घनी हो गया शिश्वत में चले जाते हैं आपको वह द्वैत भान नहीं होता मैं हूँ और मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार का जो भेद है विस्तार कोई मशको मशको नही सिंघो अगती मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता रे ही मार्म नहीं मैं मनुष्य हूँ सो रहता है, हो, हो है। मैं मनुष्य मैं मर्द हूं मैं आत्मा हूं मैं ये कुछ नहीं कहा के अनुसार फिर वापस आ जाते तो ये बोला तो मैं मनुष्य मोटता बड़ा आश्चर्य है, वहां जाकर के मच्छर मच्छर नहीं रह गया सिंह सिंह नहीं रह गया कोई भी कोई चीज नहीं रह गया जो, जो, जो, जो कुछ नहीं है मच्छर सिंह बनकर नहीं लौटा बड़ा आश्चर्य मच्छर मच्छर बन के लौटता है मनुष्य मनुष्य बन के लौटता है जो आदमी औरत बन के उठ जाए बड़ा मुश्किल हो जाएगा औरत आदि बन के उठ जाएगी तो नहीं औरत जो सोई थी औरत बन के ही उठती लक्षण विचित्र हमारे कर्म और वासनाएं हैं कि जिस ढंग से जाकर के हम अंदर घुसे ढंग से बाहर आते उल्टा बन गया। बनकर नहीं आते घुसा था, अमीर बनके खड़ा हो गया जागृत में ऐसा भी नहीं हुआ किसी को बारा धत्ता होना बाहर निकाल दिया सो गया बाहर फिर जगह तो महंत हो गया ऐसा भी नहीं होता ऐसा बताइया अपने आप को गद्दी में आप देख रहे हो जगह है तो तो मनोराज्य भले कर लेगा आदमी नहीं इन वास्तव में ऐसा जैसे गया वैसे ही बाहर लाओ ऐसा हमारी अविद्या और कर्म वासाओं के कारण अविद्या काम कर्म प्रेरित होकर सब कुछ हो रहा है क्यों क्योंकि वहाँ तो एक ही भूत हो गया था सारी प्रज्ञाएं अलग अलग रूप जागर गायन प्रज्ञा सब्रगान प्रज्ञा करके जान बहुरा तो वो बहुत घन एव जाने का मतलब अन्य योग का छेद कर दिया प्रज्ञान के सिवाय अन्य दूसरा कोई भी चीज का योग नहीं है अगर गया आनंद वाय जागृत बाह्य विषय था स्वप्नकार में वह आश्रमय हो गया था और सशवती में वो आनंदमय हो जाता है और आनंद बुझती थी आनंद भक्त आनंद आनंद का ही उपभोग करता है इसलिए उसका हम आनंद भुक्त नाम से और दूसरी बात जागर तर स्वप्न दोनों का अधिष्ठान स्वती है तीन से निकलता है भले हम लोग बोलने के क्रम क्या है जागृत बोला फिर चार से स्वप्न स्वन के बाद शिष्य बोल रहे हैं इन असलियत क्या है सशक्ति से ही हम जब करके स्वप्न स्वप्न से जागृत में सीधा भी जागृत में आ सकते सशक्ति सबका अधिष्ठान है में, में ना यही से बात सब निकलते हैं लेकिन समझाने के लिए जागृत में ही का ज्ञान सब पढ़ते समझते, हैं समझते समझाते हैं अत व्यवहार करते तो हम देते ताला जागृत का नाम लेते हैं। फिर सब उसके पहले देते है कोई पहले जागृति में आया ही नहीं था सबसे पहले जागरण जाए जागृत तो असंभव है सृष्टि ही क्या है पहले कहा रहती है पढ़ाई में रहती है परमात्मा को श्रद्धा लिए है सब कुछ उसी का संकल्प से सब उत्पन्न हो तो पहला कहा था क्या था कुछ नहीं था एक, था, एक थी, आत्मा। उसी में दिखाई देता देगा जब कारण सबने मान लिया कि उसमें संकल्प हुआ होगा कभी उसने किया सुखा जा रही है ऐसा मान लेते हैं कि कभी न कभी उस आत्मा में संकल्प हो गया या आत्मा में कैसे संकल्प होगा करेगा ही कौन करेगा वहां पर बैठ आता स्वयं करवा क्या आज स्वयं करता तो किसी एक समय में ही क्यों किया आगे पहले में क्यों किया बाद में क्यों नहीं कर रहा तो जगत उत्तम नहीं नहीं है ना? लेकिन एक जिसको अज्ञान है जिसको दिखाई दे रहा है उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि आत्मा ने संकल्प किया कौम बहुत और उसने संकल्प करके सारा जगत को पैदा कर दिया और संकल्प से पूर्व में क्या तक तो तू इसलिए कहते हैं हाँ, कि चेतो मुख इसलिए स्थान आव चेतनी को एक नया नाम दे रहे हैं चेतो मुख चेतना रूप मुख वाला है चेतना में जो जागृत और स्वप्न रूपी अवस्थाओं का मुख के समान मुख द्वार के समान द्वार है ये सुशुक्ति कारण है सबका और इसलिए उसका तीसरा नाम प्राज्ञा आनंद पहले क्या था वो एकोन एक मुख था सप्तांग था सप्तांग नाम तो छोड़ ही दो खत्म हो गया और भुख तो है स्थूल तो, आनंद पूर्व में एकोन विंश के और यहाँ आ गया चेतो मुखी बात जो विस्तार होगा विचार प्राग्या तृतीय और इसका तीसरा नाम क्या है इसको प्राग्ञ कहते हैं। पहले वाले का नाम विश्व है दूसरे का नाम तैज और इसका तीसरा नाम क्या है इसको प्राग्ञ कहते हैं।